श्री श्रीरामकृष्णकमृत द्वाद परेद कर्मेन्द्रिया संयम्य ज आस्ती मनसस्म इंद्रियार्थन विमूात्मा मिथ्याचार उच्यते गीतायां तृतीयाध्यालोक काषावसन तथा संयासी अभिन मिथ्याचारो न सांत परमहंसदेव क्रमण सामभंगो जाता भाधिरूढ़ सन्नेव भाषते स्वगतरामकृष्ण काषादर्शना पुनः परिधानेन किम यंचितित् कि सैद हाषम एको ब्रवीद चंडी परिहित्य ढक्कादस्मी संवृत्त पूर्व पूर्व चंडीगान अगायत इदानी ढक्कादय साम वैराग्यमचत प्रकार संसारदाहद कासन वसान तदैराग्य चिराय ठतीम सैद्धा जीव का पिधा काशी ग मसत्र गृह पत्र अहम लब्धकृत्तिस्मेयन गृह प्राप्त युष्मा सोद्वेग्यम सर्वस्त कोप्य भाव परमी लौकि न रोचते भगवत कृते रहती तैराग्य यथार्थवैराग्यम कोप मिथ्याचारो नमीचीन न मृषाशो नमीचीन वेशानुप मनो नेनाशो मिथ्या भाषणत आचर तो वा क्रमेण भयभंगोदेक्ष वर मन से आसक्ति मध्ये मध्ये स्खलन होती बहिस्तु काषाया अति भयंकर केशवगृहगमन नववृंदावन दर्शनच किंच ये सत अभी तैरनृत न वाच्य ना, ना आचरणीय केशवस अमुत्र नृंदावननाटक ना द्रष्टुमच्य वस्तुआनीत पुनर्वा विक्षेपो भी क्रीय आसत शांतिजलुच कत मचरण करोती दृष्टि ब्राह्मक्त कहोदय श्रीरामकृष्ण भक्त कैसपरिग्रहोनी न सांप्रत तथाषय बहुकालत मनो दोष संयुक्त भवत मनोनाम रजकगेहस्थवस ये वर्णन रंजित मिथ्या विषय बहुक्षण निधीये मिथ्या वर्णम धारियेत। चेन्मथ्यार्णन धारेत अनेयी केशव केशववेश दुम अगछम परम सोभिनय केशवस्थ कैसन व्याजस्तुतिपर शिष्य संभूय विरस कृता कशन केशव भैत अस्त केशवो मं प्रति प्रे हसन वादी तदा अति अहम अवदम अहम वो दास दास पदरज साज केशवो हि लोकमानो बुभूरासी नरेन्द्रादा तजन्मनो भक्ति अमृत त्रैलोक्य प्रति नरेन्द्रखालाद्य सिद्धा जन्मन प्रभृतिक्ता है अने के साम नाना यास तपसा यकिंचित भक्ुदमो जायते, परमे परमेशा आजन्मनो भगवती प्रीति पाताल स्वयंभूश शिव इव प्रतिष्ठा शिवो नित्य सिद्धपंक्तिरे पृथक सर्वे खगान वक्र चंचुका कदाचि संसारा सता नीथा प्रहलाद साधारण जना साधना कुर भगवती भक्ति दधते पुनः संसारे सामसक्ता कामनी कांचन मुग्धा जायते यथा मक्षिका पुष्पे आते सन्देश मिषे उपति पुनः विष्ठा अति स्तब्ध नृत्य मधुमक्षिकाम्ठा मधु, मधु पिबंध नित्य सिद्धो हरीरस पिबती विषयर प्रति नोपसर्पति आयासातिशय साध्या या भक्ति एसाम भक्तिस्तु तद्भिनास्यक जपन एवध्यान करनीय ईदृशी पूजा सम्पाद्या सर्वा विधिवादीया भक्ति यहां धान्यवती सती तत्तिषु पिंडलमण अनृज गच्छे अच्छा पुरोवर्ति ग्राम गपर वक्रेण तदीवर्त्मना भ्रमणक्रमेण उपसर्पेत रागभक् प्रेम भक् ईश्वरे चात्मोचित प्रीते स्फुर्त का विधिपेक्षा न वर्तते, तदा लूनधान लूनधान्यर यहां तरती पिंडलशण्या नोपसर्पणीय रिजुगामिना अध्वना एक मुखगमनम साधीय प्लव सगते सर्वस्लूद न पुनः वक्रनिया परंपरिया ग्षेत्र वंशदयस्कुगत नाव्चाव साधीय एसा राग भक्ति अनुरक्ति यहषा रागभक्तिरक्ति प्रीति यफुति तदाईश्वर साक्षात्कार न जायते सधित सविप निर्विकपकमृत महाशय भतव किोधो बोधो श्रीरामकृष्ण श्रुत कुट ध्यान तैलपाई पतंग स्वयं कुलो जाये कथम जाना यथा यहां गंगायां स्था मोक्षणे अमृत किं हाश तो न शिष्य रामकृष्ण आम में किंचित अहं भावो विद्यते स्वर्ण मे स्वर्ण विदे मना घृष्टि कणात्मना अवशिष्य अच्छी यहां प्रकांड नलस्था तस्क स्फुंग बाह्य जान लयमते परमं स ईश्वर प्राय कंचित अहंकार सवशेषम स्थापय विलासा तन्मत्तीत सत्यम आस्वादन होती क्वचि स तदंतालवेषेण प्रमा अयस निर्विक सधि तदनीमूय दशावाचा अभिल न शक्य लवणपुतिकाद्रम पीमा प्रवृत्ता पर पी, किंचितवतणे निर्गल स्म तदाकि तदनी को व उपरी तीरम आगम्य वार्ता उपहरेत समुद्र की गहनि